पातंजल योग प्रदीप सूत्र पद सूत्र पुरुषार्थ का पुरुष मानने में पुरुष की अपरिणाम का भंग हो जाएगा कोई भी संयुक्त पदार्थ अपरिणामी नहीं होता समाधान सामान्य गुणों के अतिरिक्त धर्मों की उत्पत्ति को ही व्यवहार के अनुसार परिणाम निश्चय किया है घट आदि के संयोग आदि से प्रकाश परिणामी नहीं होता और द्वित्व आदि संख्या के संयोग से पुरुष परिणामी नहीं कहा जाता पद्म पत्र पर रखी जल की बूंद से पद्म पत्र की अपरिणामिता और, और असंयोग भी सुना जाता है संयोग विभाग संख्या आदि द्रव्यों के सामान्य गुण हैं अतः सामान्य गुण संयोग से अपरिणामिता का भंग नहीं होता है श्रुति और स्मृतियों में सुखादि रूप परिणाम ही पुरुष में नहीं माने हैं मन के साथ सुखादि का अन्वय और व्यतिरेक है अतः मन में ही लाघव से सुखादि माने हैं सुखादि को मन का अवच्छेदक मानकर अन्यत पुरुष में उसको सुखादि को मानने में गौरव है संयोगादि के प्रति तो द्रव्यत्व रूप से ही हेतुता होने से वह पुरुष की भी हो सकती है और पुरुष का द्रव्यत्व तो अनाश्रित होने से तथा परिणाम में सिद्ध है अर्थात जो अनाश्रित और परिमाण वाला होता है वह द्रव्य हुआ करता है पुरुष किसी के आश्रय नहीं और महत्व परिमाण वाला है अतः द्रव्य है यद्यपि कारणावस्था में बुद्धि और पुरुष दोनों विभू हैं तथापि उनका संयोग परिच्छि गुणांतर के अवच्छेद से संभव है ही क्योंकि महदादी अखिल परिणाम त्रिगुण के संयोग के बिना उत्पन्न नहीं होते और वह संयोगज संयोग है कर्मजन संयोग नहीं है जैसे अवयव के संयोग से अवयवी का संयोग होता है वैसे अवच्छेद की भूत गुण के संयोग से ही दो विभुओं का बुद्धि और पुरुष का संयोग है साक्षात संयोग का पुरुष में निषेध है संयोग सहयोग का निषेध नहीं है यदि आत्मा का सहयोग ही नहीं है यह माना जाए तो प्रकृति पुरुष के सहयोग से सृष्टि और उनके वियोग से प्रलय यह जो श्रुति स्मृति और सूत्रों ने माना है वह न बन सकेगा भोक्त्री भोग्य योग्यता ही यहाँ औपचारिक सहयोग वक्तव्य है यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि वह स्वस्वामी भाव से होने से है। अनंत होने से कार्य हो नहीं सकता और उसके अविनाशी होने पर ज्ञान से नाशकता का विरोध होगा नाशवान मानने में पुरुष को होगी जो कि अनिष्ट है। शंका पुरुष का सहयोग मानने में पुरुष की असंगता की क्षति होगी समाधान नहीं कमल पत्र में जो कि पुरुष का दृष्टांत है संयोग होने पर भी असंगता मानी जाती है स्व विकार का हेतु जो संयोग है उस संयोग की ही संगता है पुरुष में ऐसा संयोग नहीं है जो पुरुष के अंदर विकार का हेतु हो अतः पुरुषार्थ का कारण बुद्धि और पुरुष का संयोग है वही जन्म रूप से दुख का हेतु है यह बात सिद्ध होती है वह संयोग विशेष परमेश्वर की योग माया योगिंद्रों से भी अचिंत्य श्रुति और स्मृतियों से गम्य है विशेष तर्क का विषय नहीं है जिस माया के द्वारा ईश्वर नित्य मुक्त असंग अविद्या आदि से रहित विभू और चेतन मात्र आत्मा जीव समूह को बंधन में डालता है जिसके कारण जीव समूह बंधन में फंसे हुए हैं ऐसा ही कहा है अचिंत्या खलु ये भावा नान तर्क योज निश्चय ही जो भाव अचिंत है उनको तर्क से युक्त न करें उनके विषय में तर्कना न करें से भगवतों माया यन्न ये न विरुद्यते ईश्वर से विमुक्त से वही यह भगवान की माया है जो कि नीति का भी विरोध करती है इसी माया के कारण विमुक्त ईश्वर को भी दीनता और बंधन होता है संयोग को दुख की हेतुता दिखलाने के लिए पंच पंचशिखाचार्य के संवाद को कहते हैं तथा चोकतम यहाँ से प्रतिकार यहाँ तक बुद्धि और पुरुष का संयोग हेय दुख का हेतु है उसके परिवर्जन से उच्छेद से दुख का आत्यंतिक प्रतिकार होता है उच्छेद होता है